भागवत कथा दसम स्कंध उत्तराध श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वसुदेव जी के ये वचन सुनकर वसुदेव यदवंशिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे उन्होंने विनय से झुककर मधुर मधुरवाणी से कहा भगवान श्रीकृष्ण ने कहा पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं पिताजी आप लोग मैं भैया बलराम जी सारे द्वारिकावासी संपूर्ण चराचर जगत सबके सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिए पिताजी आत्मा तो एक ही है परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है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 अधिक थोड़े एक और अनेक से प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है इसलिए जो मैं हूँ वही सब है इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षे भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी ते आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए कुरुश्रेष्ठ उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देव की जी भी बैठी हुई थी वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थे कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था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 गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति विकास तथा प्रलय होता है आज मैं करण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु शांीपनी जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आंख देख लूँ श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब ये दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखाकर पखार उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया परीक्षित भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र आभूषण चंदन तांबुल दीपक अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया परीक्षित दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे उनका हृदय प्रेम से विवल हो गया नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे रोम रोम खिल उठा अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे ने कहा नमो नंताय बृहते नम योग वितानाय सांख्ययोगय परमात्मने पर दर्शन वा हिभूता दुष्प्राप चाप्य दुर्लभ प्राप्तो यदीक्षया दैत्यद गंधर्वा सिद्ध विद्याद्रचारणा यक्षक्ष भूत प्रमुखनायका विशुद्धसत्धाना धा शास्त्रशरणी निबद्धवैरास्ते वह चानेशा के केचनोद्धवैरेण भक्त केचन कामतः न तथा शन्यकृष्टा सुरादय दैत्यराज बलि ने कहा बलराम जी आप अनंत हैं आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सकल जगत के निर्माता हैं ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं भगवान आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजुगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है प्रभो हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य दानों गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत और प्रमथनायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा आपके सर्वदा भाव रखते हैं परंतु आपका शिव विग्रह साक्षात देवमय और विशुद्ध सत्य स्वरूप है इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ भाव से कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते इति निंदत योगेशाग मयांत व्यम तसद निरपेक्षुष पादिंदषण गृह निस्क्रम्या सांतो निष्क्रम्य विश्वशरणवृत्ति शांत यथकऊत शरामी साध्यस्मेश प्रभो हुमानश्रद्धयाषोदनाच्य योगीश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगीश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है फिर हमारी तो बात ही क्या है इसलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएँ से निकल जाऊँ प्रभु इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि किसी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैसी संतों का ही प्रभो आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए हमारे पापों का नाश कर दीजिए क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है